प्रथम अध्याय द्वितीय पद मणिमोहन मल्लिक के मकान पर ब्राह्मोत्सव घटना का समय निर्णय हमें अच्छी तरह स्मरण है वह हेमंत काल था तीव्र ग्रीस्म के ताप से तापित प्रकृति उस समय वर्षा के स्नान सुख से परितृप्त होकर शारदीय अंगराग धारण कर शीतोन्मेष का अनुभव कर रही थी और निजांग में यत्नपूर्वक स्निग्ध शीतल वस्त्र लपेटती जा रही थी हेमंत के तीन भाग उस समय बीत चुके थे उसी समय एक दिन की घटना का हम यहाँ पर वर्णन करते हैं श्री रामकृष्ण देव के परम भक्त हमारे एक श्रद्धास्पद मित्र बाग बाजार निवासी श्री बलराम बसु उस दिन घटना स्थल पर उपस्थित थे अपने नियमानुसार उन्होंने पंचांग में उस तारीख को चिन्हित कर वह बात लिख रखी थी उसे देखकर हम जान गए थे कि वह घटना बंगाब्द 1290 की ग्यारहवीं अग्रहाय सोमवार 26 नवंबर अठारह सौ ईस्वी को घटित हुई थी बैकुंठनाथ सान्याल से परिचय उस समय हम सेंट जेवियर्स कॉलेज में अध्ययन कर रहे थे और इससे पहले केवल दो या तीन बार दक्षिणेश्वर जाकर श्री रामकृष्ण देव का पुनर्दर्श पुण्य दर्शन लाभ किया था किसी कारण उस दिन कॉलेज बंद रहने से हम लोगों ने कुमिल्ला निवासी वर्दा सुंदरपाल एवं परगना के अंतर्गत बेलघरिया निवासी हरिप्रसन्न चट्टोपाध्याय स्वामी विज्ञानानंद तीसरे पहर रामकृष्ण देव के पास पहुंचने का परामर्श कर लिया था स्मरण है नाव से दक्षिणेश्वर जाते समय नाव में बैठे एक व्यक्ति हमारी ही तरह श्री रामकृष्ण देव के पास जा रहे थे उनसे बातचीत के सिलसिले में ज्ञात हुआ कि उनका नाम बैकुंठनाथ सान्याल है हमारी ही तरह वे भी कुछ ही दिन पूर्व श्री रामकृष्ण का दर्शन लाभ कर धन्य हुए हैं यह भी स्मरण होता है कि नाव में सवार एक दूसरे व्यक्ति ने हमारे मुँह से श्री रामकृष्ण देव का नाम सुनकर उनके प्रति उनके प्रति परिहासपूर्ण वाक्य कहे थे जिस पर बैकुंठनाथ ने बहुत घृणा के साथ उसकी बात का जवाब देकर उसे निरुत्तर कर दिया था जब हम गंतव्य स्थल पर पहुँचे उस समय दिन के दो या ढाई बजे होंगे श्री रामकृष्ण देव के कमरे में जाकर उनके श्रीचरणों में प्रणाम करते ही उन्होंने कहा अच्छा तुम लोग आज आ गए थोड़ी देर बाद आने से भेंट नहीं होती आज मैं कलकत्ता जा रहा हूँ गाड़ी लेने गया है वहां उत्सव है ब्राह्मणों का उत्सव जो हो भेंट हो गई अच्छा हुआ बैठो भेंट हुए बिना लौट जाते तो मन में दुख होता बाबूराम के साथ प्रथम वार्तालाप कमरे में फर्श पर बिछी एक चटाई पर हम लोग बैठ गए बाद में हमने पूछा महाराज आप जहां जा रहे हैं वहां हम लोगों को क्या अंदर आने ना देंगे श्री रामकृष्ण देव ने उत्तर दिया वैसा क्यों यदि इच्छा हो तो तुम वहां जा सकते हो पट्टी मली के घर इतने में में लाल वस्त्र पहने एक गोरे युवक को कमरे में होते देखकर देव ने कहा अरे मली के मकान का नंबर इन्हें बता दो युवक ने विनय के साथ कहा नंबर इक्यासी चितपुर रोड सिंदूरिया पट्टी युवक का विनीत स्वभाव और सात्विक प्रकृति देखकर हमने अनुमान किया कि वे इसी युवक का विनीत स्वभाव और सात्विक प्रकृति देखकर हमने अनुमान किया कि वे इसी मंदिर के किसी पुरोहित के पुत्र होंगे किंतु दो एक मास के बाद उन्हें विश्वविद्यालय से परीक्षा देकर लौटते देख हमने उनसे वार्तालाप कर जान लिया कि हमारा उस दिन का अनुमान ठीक नहीं था पता लगा कि उस उनका नाम बाबूराम है मकान तारकेश्वर के निकट आटपुर में है कलकत्ते के कलुटोला में किराए के मकान में रहते हैं बीच बीच में श्री राम कृष्ण देव के समीप जाकर अवस्थान करते हैं कहना ना होगा कि ये ही अब स्वामी प्रेमानंद के नाम से श्री राम कृष्ण संघ में सुपरिचित हैं थोड़ी ही देर में गाड़ी आ श्री राम कृष्ण देव बाबूराम से गमछा मसाले का बटुआ और वस्त्रादि लेने के लिए कहकर श्री जगदम्बा को प्रणाम करके गाड़ी पर सवार हुए बाबूराम उन चीज़ों को लेकर गाड़ी में दूसरी ओर बैठ गए एक दूसरा व्यक्ति भी उस दिन श्री रामकृष्ण देव के साथ कलकत्ता गया था पता लगाने पर ज्ञात हुआ कि उनका नाम प्रताप चंद्र हाजरा था श्री रामकृष्ण देव के चले जाने पर हम गंगा तट पर आए भाग्यवश एक यात्री नाव मिल गई उस पर सवार हो बड़े बाजार के घाट पर उतरे और यह अनुमान कर कि उत्सव संध्या समय ही होगा एक मित्र के घर पर कुछ समय प्रतीक्षा करने लगे नौ परिचित सज्जन बैकुंठनाथ यह कहकर कि ठीक समय पर उत्सव के स्थान पर भेंट होगी किसी कार्य से दूसरी ओर चले गए लगभग चार बजे ढूंढते ढूंढते हम लोग लगभग बजे हम लोग मणिबाबू के घर पहुंचे श्री रामकृष्ण देव के आने के बारे में पूछने पर एक व्यक्ति ने ऊपर की बैठक में जाने का रास्ता बता दिया हम वहां पहुंचे देखा कि वह कमरा उत्सव के लिए पत्र पुष्पों से सजा हुआ है और कई भक्तगण आपस में बातचीत कर रहे हैं पूछने पर पता चला कि दोपहर की उपासना और संगीत समाप्त हो गए हैं सायंकाल फिर उपासना और कीर्तन होगा महिला भक्तों के अनुरोध से श्री कृष्ण देव को थोड़ी देर पहले भीतर ले जाया गया है